स्वस्थ न इंद्र वृद स्वास्तिषेद स्वस्ति साक्ष नृहस्पतिर्दधा ओम शांति शांति शांति हम लोग द्वितीय अखंड को लेकर विचार कर रहे थे तो यद्यपि प्रथमा खंड में अपर विद्या और पराविद्या दोनों को बता दिया तो ये दूसरे खंड में अपर विद्या का विषय संसार और पराविद्या का विषय मोक्ष है उसको विस्तार रूप से बताना है तो इसीलिए प्रकरण आ रहा है अविद्या के दो अविद्या और अपराध्या हाँ, अविद्या। अविद्या का, का ही कल ही बैठे था ना लौकिक विद्या हाँ। अलौकि, अलौकिक विद्या वैदिक विद्या, वैदिक विद्या हाँ। तो लौकिक विद्या है आपको आदि भौतिक की ओर ले जाती है जितना भी बाहर है ना उड़ान भर रहे ये लौकिक विद्या को लेकर और वैदिक विद्या भी दो है अपरा और परा वैदिक तो अपरा विद्या को पुनः दो किया एक स्वर्ग परक सकाम और ब्रह्मलोक होगा और परा विद्या हो गई मोक्ष के।, के लिए है तो ये भी वैदिक में अविद्या ही हाँ, अविद्या का सबसे उत्कृष्ट स्थान है इसलिए उसको ब्रह्म विद्या कहा शक्ति कहते हैं ब्रह्म विद्या कहा ज्ञान शक्ति ज्ञान शक्ति तो क्योंकि कल ही बताया था अज्ञान का लक्षण आवरण विक्षेप शक्ति द्व्याश्रय <Renaissance> तो आवरण शक्ति हो गई आपका तमोगुण को लेकर विक्षेप शक्ति हो गई रजोगुण को लेकर तो सत्गुण की कहा गई वही ज्ञान शक्ति उसको ज्ञान शक्ति कही अथवा ब्रह्म विद्या तो ज्ञान शक्ति भी है ना ये अविद्या का है परमात्मा में ज्ञान शक्ति नहीं ज्ञान स्वरूप है तो भगवान ये जो अभाव स्वरूप कहते हैं अधिष्ठान को तो जैसे सुषुप्ति का दृष्टांत है जैसे अध्यस्त है दोनों ही सुषुप्ति जागृत और स्वप्न तीनों अवस्थाएं है अध्यस्त हैं उसमें एक तो हमको दिखता है ये संसार जो भाव रूप से जागृत और स्वप्न में तो ये माने भाव और अभाव दोनों अधिष्ठानी स्वरूप मानने चाहिए ना मतलब अध्यस्थी है ना सुप्त अवस्था हाँ बस इतना ही है अभाव को अधिष्ठान स्वरूप मानते हैं जी उसको अभाव रूप है ना और भाव है वो वो भी अधिष्ठान रूप है हाँ। अध्यस्त भी अलग नहीं है अध्यस्त भी अलग तो नहीं। भाव रूप से प्रतीत हो रहा हाँ। है बस इतना ही भाष हो रहा है उसका और उसका जो है अभाव का भी भाष मानना पड़ेगा ना सुषुप्ती में जैसे हम कहते हैं कुछ नहीं जाना नहीं, अभाव भी है अधिष्ठान स्वरूप भी भाव भी किंतु भाव है अधिष्ठान होने पर पृथक जैसा भान हो रहा है थोड़ा सा जी। अभाव नहीं भान हो रहा हाँ। अभाव पृथक जैसा हाँ। भान नहीं हो रहा है अभाव है आपको इतना व्यवधान नहीं करता भाव दिख रहे ना भाव जो नाम रूप तो जो है वो ढक लेता है वो थोड़ा ये करता है इसीलिए मतलब सुसुक्ति में आवरणात्मक शक्ति काम करती है दोनों ही है अवरणात्मक जागृत और स्वप्न में जी जी वहाँ विक्षेप भी है अतत्व बोध भी है सुसुप्त में, में दोनों, दोनों। स्वप्न में भी वहाँ केवल तो पराविद्य का विषय इन्होंने अंतिम में बता दिया मोक्ष है वो कैसे है अमर है अजर है अनंत है अभय है शुद्ध है और प्रसन्न है स्वात्म प्रतिष्ठा लक्षण है परमानंदरूप है ये पराविद्या का विषय बहुत यहाँ तक हुआ था कल तो अविद्या के लिए आपने जो अनिर्वचनिका कही है तो वो जो भगवान कहते हैं नरूप मत् है तथोपलभ्य क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा कि ये अनादि अनंत है संसार वृक्ष को फिर वो जो ज्ञान होने पर नहीं रहता है इसके कारण भी उसको अनिर्वचनीय है हाँ, अनिर्वचन इसलिए है, है सन्ना सन्ना उभयो भिन्ना हाँ। भिन्ना भिन्ना उभयों हाँ। तो सत्य नहीं है हाँ। क्यों बाद, होता है। बाद हो जाता है असत नहीं है, हो है। तो उभयात्मक मानो उभयो भी नहीं उभय दो नहीं होगा यदि भिन्न मानो परमात्मा से वो भी नहीं है भिन्न तो अलग सत्ता मानना पड़ेगा सत्ता तो अविद्या तो, होगा जी, नी, नी, नी। परमात्मा से अभिन्न मानते है ना तो परमात्मा जैसे सत्य है अविद्या सत्य होने लगेगी भिन्न भिन्ना, भिन्ना दोनों भिन्न और यहाँ तो फिर अविद्या को सत्य मानना पड़ेगा यहाँ तो फिर मानना पड़ेगा और वो सवय भी नहीं निरावय भी नहीं जी, दोनों माना। इसलिए बस एक हाई एक तत्व। क्यों इसलिए मानना पड़ेगा अविध्या जो है वो अनादि है तो उसको तो स्वामी निरावय ही मानना पड़ेगा कौन? नहीं वस्तु ही निरावय गुण को लेकर भी है सब तो गुणादि को लेकर है ना अपेक्षक सावय भी है तो इसीलिए भी, भी तो नहीं रह दोनों लक्षण है अगर सावयव सावयव कहेंगे तो ईश्वर में भी वो आ तो इसलिए कहा क्यों नहीं? वो नियमकत्व धर्म है उसमें वो अक्षर नहीं होगा उसे परे उसमें कोई नहीं तो आगे देखिए यहाँ तक हुआ था अर्थात विद्या के द्वारा प्रतिपाद्य जो तत्व है उसको यहाँ बता दिया हाँ, अजरा, है, अनादि, अभय, शुद्ध प्रसन्न अपना स्वरूप में स्थित रूप है पर अद्वितीय है यही पराविद्या का विषय आगे देखिए विषया क्योंकि दो विद्या बताया था उसमें सबसे पहले क्योंकि एक त्याज्य है एक ग्राह्य है एक त्याज्य है। मशाकर्जी ने पहले ही बताया था है, है। जी हे यहा है उपाधेय है तो इसलिए हाथ पूर्वम पूर्व बोलते सबसे पहले तावत अपर विद्या विषय। जो अपर विद्या का जो विषय है ना उसको प्रदर्शनार्थम आरंभा अपर तो विद्या का जो विषय है उसको दिखलाने के लिए यहाँ ग्रंथ प्रारंभ हो रहे दूसरे खंड का प्रथम मंत्र तो यहाँ जिज्ञासा हो सकती है तो आपने ये प्रतिज्ञा किया सबसे पहले अपर विद्या का विषय दिखलाने के लिए आरंभ हो रहा है तो उसको क्यों दिखाना क्या जरूरत है क्योंकि त्याज्य है तो उसका कोई आवश्य आवश्यकता है ही नहीं।, नहीं तो उसको उत्तर दे रहा है तदर्शने तद ही तेद उपपत्ति तो तद्दर्शने क्योंकि अपर विद्या का विषय भूत जो संसार तद्दर्शन का मतलब तस् दर्शनम तदर्शन तद अपर विद्या का विषय हो गया कौन संसार उसको दर्शन बोलते हैं यहाँ बहतु जानना पर बोध होने पर तन निर्वेद उसके प्रति निर्वेद बोलते निर्वेद्य उत्पन्न वैराग्य भी मनुष्य को तभी होता है वस्तु को ठीक ठीक से जान लिया बोध होना है। जो वस्तु जैसा है वैसा।, वैसा जान लिया उसको अवश्य वैराग्य होगा हाँ जो वस्तु को जैसा नहीं जानेंगे तभी वैराग्य वैराग्य नहीं बादशाह ने कहा का, का विष्ट तो कवि हाँ। कवि का विष्ट में वैराग्य होता है शरीर आदि बाह्य विषय में क्यों नहीं होता है क्योंकि हम ठीक उसका स्वरूप को नहीं पहचान आपातः रामानी को क्या है सत्य मान दिया कहा वमन के लिए भी आता है परंतु बादशाह का विष्ट प्रयोग किया तो अपक्षानुभूति में विद्यारण्य स्वामी जी ने उठा दिया का विष्ट क्यों प्रयोग किया गर्दा भविष्ट क्यों नहीं कहा काका विष्ट प्रयोग है ना तो मतलब गर्दापिष्टा किसी ना किसी रोग के लिए काम आता है उसमें दिखा है अच्छा उसकी विष्ठा भी है ना हाँ। किसी रोग विशेष के लिए हाँ, हाँ। तो वे की विष्टा किसी के लिए काम नहीं आती इसलिए काका विष्ट प्रयोग को ऐसा हाँ किसी काम का लिए अपरोक्षानुभूति है ना उसके विद्यारण्य जी का टीका है अपरो का उसके विद्यारण्य स्वामी जी की टीका तो उसमें उन्होंने उठाया अच्छी लिखी आर्तिकचरण में श्री हरि के भगवान भाषा कारण पहले मंगलाचर में हरि तो वहाँ श्री का आर्तिक बहुत दो तीन आर्तिक्री अविद्या माया माया तम हरती श्री हरि माया को हरण करता है ऐसा ज्ञान ऐसा तो, तो, तो, तो ये बता रहा है निर्वेद उपापत श्री किसी को अविद्या कहेंगे तो परिज्ञान हो जाएगा श्री अविद्या ही और क्या है ये सब अविद्या में आया ना ये सब जितना भी है अविद्या का कार्य ही ना श्री सम्पन्न है तो है, है ना ब्रह्म विद्या तक अविद्या है तो क्यों राज्य विद्या है ये भी का कार्य है तो वो तो कुछ भी नहीं क्योंकि शास्त्र वासना भी है ना ये अनात्मा वासना में ही माना है ये भी अनात्मा वासना है दो वासना है ना अनात्मासना और आत्मासना आत्मावासना तो अनात्मासना आत्मा तो और आत्मावासना तो अनात्मा वासना का दो भेद किया शुभ और अशुभ शुभ वासना अशुभ वासना तो अशुभ वासना को पुनः दो भेद किया, तो किया देह वासना लोक वासना तो देह वासना लोक लोकवासना अनात्मासना में अशुभ वासना और अनात्मासना में शास्त्र वासना है शुभ वासना है तो इसलिए वहां कहा दिया पहले अनात्मा वासना में आई हुई जो शास्त्र वासना है शुभ वासना उसके द्वारा उसके द्वारा अशुभ वासन को निकाल बाद में एकतम दिया उसको भी चाल दिया वो किससे आत्मासना के द्वारा तो ये हाँ तब तक शास्त्र अंतिम है क्योंकि कांटे को कांटे से निकालना पड़ेगा देखिए दो कांटे लगे हैं देह वासना संसार वासना और लोक वासना, लोक वासना और देह वासना कांटे घट गए और शास्त्र वासना है वो कांटा हाथ में है हमारा उससे निकलते हैं ना जैसे जंगल में जाते कांटे लग गए तो दूसरे कांटे के द्वारा निकलते हैं दो कांटे निकालने के बाद इसको भी फेंका जाता यदि कोई इसके द्वारा इसको निकल दे इसको छोड़ेंगे नहीं वो भी कभी ना कभी पहले तो उसको भी क्या है। ऐसा माना तो गया। वैराग्य तथा ये आगे जाके इसी में बारह में बताएंगे दूसरे मुंडक के बारहवें मंत्र में बताएंगे कैसा परीक्षा लोकान कर्मचितान इसमें आगे बताएंगे निर्वेद तो है क्या हाँ उपापत्ति का मतलब है वैराग्य संभव वैराग्य हो सकता है हो सकता है क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं, नहीं हुआ ठीक है तब तक आप त्याग नहीं सकते तो। अट्ठाइस पृष्ठ में ऊपर अट्ठाइस अट्ठाइस क्योंकि उपापत्ति है ना उपूर्वक पथ धातु है ज्ञान परक यद्यपि पत्र पत्रा धातु तो है ना गिरना अर्थ में होता है उपसर्ग के अनुसार वो ज्ञान परक होता है जानना समझना थे थे तन बोलतो उसके प्रति वैराग्य हो सकता है वैराग्य को आप जान सकते हैं वैराग्य प्राप्त हो सकते तथा वक्षति ये बात इसी खंड में दूसरा खंड चल रहा है ना इसके बारहवें मंत्र में जाके बताएंगे इसके जो बारहव मंत्र है ना उसमें बताएंगे आगे बारह में देखिए देखिये परीक्षा लोकान ब्राह्मणों तो परीक्षा लोकान लोकान परीक्षा द्वितीय का है लोकों को परीक्षा करके परीक्षा का मतलब विचार जैसा सोना रहे ना सोना को कसोटी में परीक्षा करता है वैसे ही परीक्षा मतलब विचार करके हाँ। किसको लोकान कौन सा लोकान है कर्मचित कर्मों से प्राप्त होने कर्मों से वृद्धि को प्राप्त होने बोल तो बढ़ने वाले होते और, उपच्य, उपच्य और आ, अभी हुई है, कर्मों के द्वारा वृद्धि को बढ़ोतरी को प्राप्त होते हैं ऐसे लोगों को इन लोगों को क्या है परीक्षा का ब्राह्मणों ब्राह्मण मतलब मतलब हाँ। ब्रह्मा का जो है वो ब्राह्मण है नवेदमा निर्वेद, निर्वेद बोलते वैराग्य को प्राप्त होते हैं और क्या कर रहे हैं नाकृता अकता ना कृतना मतलब कार्य हाँ कार्य कर्मेणा अकृत बोलते मोक्ष नहीं है तो इसलिए कर्म के द्वारा मोक्ष संभव नहीं है इसलिए वैराग्यों को प्राप्त होता यही संकेत दे रहे हैं आदि नही अप्रदर्शिते परीक्षा उपपद्य इति स्पष्ट कर रहे अप्रदर्शित बोल तो किसी वस्तु को आपने बताया नहीं दिखलाया नहीं उसकी परीक्षा नहीं होगा मन ना तो त्याज कहे ना तो उपादे किसी की परीक्षा तभी होती है उस वस्तु को आपको दिखावे सोना सोना उसको दिखावे तभी वो परीक्षा करेंगे वस्तु ही नहीं देखे तो परीक्षा से करेंगे बिना बिना देखे किसी की परीक्षा नहीं होती इसलिए बोल रहे नहीं अप्रदर्शित वस्तु नहीं परीक्षा नहीं उपद्यते परीक्षा संभव नहीं है इसीलिए यहाँ क्या परीक्षा करने के लिए विद्या का संसार संसार दिखा रहे बता रहे परीक्षा करो परीक्षा का मतलब विचार यहाँ परीक्षा का मतलब विचार विचार करके क्या ये सुंदर है नित्य है इस प्रकार विचार करने तत् प्रदर्शन आहा इसलिए तद बोलतो उस अपराविद्य का विषय कर्मफलों को दिखलाते हुए बता रहे सबसे पहले कर्मफलों को दिखा रहे हैं यह मंत्र में देखिए तदेत सत्यमेत मंत्रु कर्माण दान्याचरता यापच्पचता बहुदत नि का लोके यहाँ पहले अपार विद्या का विषय भूत जो कर्म का फल दिखा रहे हैं कर्म का जो फल है ना क्योंकि वो भी श्रेष्ठ माना जाता है कर्म पर वो भी पराविद्य का विषय भूत मोक्ष देने समर्थ नहीं है इसलिए कर्म फल दिखाएंगे आगे बताएंगे करके। जो कर्म है ना कर्म एक नौका है तो नौका है अठारह पुर्जों से बनाया हो आगे बताएंगे अठारह पुर्जा सोलह जो है। चार वेद के चार चार ऋत्यु को मतलब सोलह हो जाए सोलह हो जाएंगे और यजमान यजमान यजमान सोलह अठारह हाँ अठारह हो गए तो ये जो नौका है अटारा पुर्जा से बनाया हुआ ये समसार सागर से पार होने के लिए पर्याप्त नहीं तो सागर का एक आधे में थोड़ा पहुंच सकता है बीच में समुद्र में, एक... में नहीं स्वर्ग तक हाँ। कर्म मुक्ति में नहीं स्वर्ग तक पहुंचाएंगे आपने उसी में अपराध में नहीं उपासन नहीं कर्म बता रहा हूँ उपासना तो वहां तक पहुंचाएंगे किनारे तक ले जाएंगे ये वो कर्म है ना अठारह पुर्जों से बना हुआ कर्म रूप नौका स्वर्ग तक हाँ बस ये रूप सागर का आधा भी नहीं पहुँचाएंगे और वहां से बाद दुबा देंगे नीचे वापस लेंगे वही तो बताएंगे इसलिए बोल रहे तदे तद। सत्यम तदे सत्यम बोलते वो ही या सत्य कौन है जो आगे बता रहे है ना कर्मादि यहां कर्म फल को सत्य बता रहा आया ना, स्वाम। नहीं पहले पंक्ति है ना तदेत सत्यम तो बोल दो, दो मंत्र में आया ना सत्य कहा है उसको वही या सत्य है ये प्रतिज्ञ हो गई करके भी आया है वही ये सत्य है तो वही ये सत्य है कौन है वो सत्य अब देखिये यहाँ सत्य है सत्य का सत्य शब्द भी अलग अलग जगह में प्रयोग होता है एक तो सत्य साधन भी माना जाता है सत्यम धर्मम सत्य तो सत्य जो जो है सबसे बड़ा माना है में कहा दिया है पद्मपुरा सहस्रमुलृत अश्वेध सहस्रम चेक विशिष्ट पद्मपुराण में कहा। हजारों यज्ञ अपने और अब सत्य तराजू में रख दिया तो अश्वमेधा सहत्र तो मतलब हजारों अश्वेध के अपेक्षा सत्य में एकम एक सत्य क्या है विशिष्ट है तो ये एक सत्य मतलब संसार में एक तो सत्य बोलेंगे तो परमात्मा तो परमात लेना। वो सत्य श्रेष्ठ माना है और वहाँ भी देखिये सत्येन धार्य पृथ्वी सत्यना तपति सूर्य वायो यानी सर्व सत्य प्रतिष्ठा परमात्मा तो दो है, एक साध्यात्मक एक जैसे ज्ञान में भी ये दोनों दोनों होता है दोनों होता है तो साधनात्मक सत्य है उसके द्वारा साध्यात्मक सत्य के ओर जाया जाता है साध्यात्मक को परमात्मा सत्याव्रतम सत्य वह और जगत के लिए भी गीता में जैसे भगवान ने सदा सद चाह भी है असत भी है। हाँ। दोनों भी मतलब सत मतलब कार्य कार्य असत मतलब कार्या और ये जगह में बोलते मैं सत्य नहीं असत तेरह बोल रहे बोल रहे है ना तो सत भी नहीं असत भी नहीं दोनों से तेरह भी अध्यम है ना दोनों दोनों बोल रहे वो ही सत्य है कौन है वो सत्य बता रहे है मंत्रेशु यानी वो जो आगे यानी पड़ा है ना कवयो यानी अपश्यं से हो गया तो यानी को कर्माणी के साथ जोड़िए यानी कर्माणी मंत्रेशु सप्तमी है मंत्रेशु कवयो अपश्यन अर्थात तो जिन कर्मों का यानी दो जिन कर्मों का मंत्रेशु वेद में में आए हुए मंत्रों साक्षात्कार किया दस सत्या। वो सत्या। उच्छा। उच्छा वहां तो सत्य उसको अर्थ हो गया मतलब वो नहीं लेना कवि लोग ने नहीं वो क्रांत दर्श है। कविर मनीषी मंत्र ना उसमें कबीर मनीषी सपर्यक शुक्रम अकायम उसमें है ना ईशा भाष्य में आठवें मंत्र में वहाँ कवीर करता है मनीषी भाषा कारण बोलते क्रांता दृष्टया कवि का क्या क्रांत दृष्टि तो क्रांत दृष्टि का मतलब है कोई विशेष आविष्कार करते क्रांतिकार बोलते हैं ना लोक में विशेष वस्तु को आविष्कार करना इसलिए हाँ कवै बोलते तो ऋषया ऋषि आविष्कार करते हैं ना मंत्रों का आविष्कारता है तो इसलिए ऋषया कवि मतलब ये कवि नहीं लेना बहुवचन है नहीं वो तो मतलब मन... हाँ, मतलब वो वो जो जो लोक में जो कभी हाँ, नहीं, नहीं।, वो नहीं।, नहीं।, नहीं। कभी का मतलब वहां करने तो क्रांति करने वाले तो, तो क्रांति मतलब नया वस्तु का आविष्कार करने वाले तो ऋषि लोग ही क्रांतिदर्शी मंत्रों का आविष्कार किया ना बनाए नहीं उनको अविष्कार मतलब प्राप्त किए दृष्टारा कोई बोला तो मंत्रीषु यानी कर्माणि मंत्रेषु कवयो अपशन जिन कर्मों का मंत्रों में अपश्चन बोलतो साक्षात्कार किया किसने कवया ऋषियों ने और तदेतद्यम वही क्या है सत्य है क्योंकि कर्मों को यहां सत्य बता रहे देना अपेक्षाकृत स्थायी रूप से कर्म फल को हाँ कर्म कर्म फल को अपेक्षाकृत जी, जी उसको देखा और तानी त्रेतायाम बहुदा संत तो संतता बोल तो बोलते कर्मफल यज्ञों के लिए इस में हाँ, को यज्ञों को ही बता रहे यज्ञों को हाँ। ताी बोलते तो कर्माणी त्रेतायाम त्रेता मतलब त्रेता काल मात्र नहीं लेना अच्छा दोनों अर्थ करेंगे त्रेता मतलब है त्र ही वेदी तीन वेद संबंधी तो ऋग्वेद से विधित होता है और सामवेद से होता है उद्गाता, और यजुर्वेद से होता है अध्वर्य तीन वेदों के जो ऋत्विक है ना तीन नाम पड़ा है उसमें तो उद्गाता ऋग्वेदिया ऋग्वेद को जानने वाले का नाम है होता कहते हैं और यजुर्वेद को जो जानता है उसका नाम है सामवेद को जो जानता उद्गाता। है उद्गाता तो तीन वेदों से जो संबंध है तीन वेदों का ऐसे तीन लोगों ने खूब फैला दिया किस किसने होता अद्वर्यु और उद्गाता उन्होंने फैला है त्रेतायुग मात्र तो नहीं लेना अथवा त्रेता युग में ही फैले संतता ने बोल विस्तार हुआ विस्तार हुआ इसका इन कर्मों का दो अर्थ करेंगे भगवान बादशाह का ये वेद संबंधी तीनों के द्वारा वेद वेद के साथ संबंध रखने वाले ये तीनों के द्वारा खूब कर्म फैल जाते होता गोता अद्वर्यु उद्घा से अथवा त्रेता युग में कर्म अधिक फैला है वहाँ आया फमापूरण में पदमापुराण में वहाँ बता दिया है तपा कृते प्रशंसा प्रेताया जानकर्म च यज्ञ में दानम एकम कलो युगो चार युग के लिए अलग अलग बता दिया तपहते सत्ययुग में तप सत्य प्रदान है और त्रेतायाम ज्ञानकर्मचा त्रेतायुग में ज्ञान कर्म मतलब तो यज्ञ आदि ज्ञान और कर्म दोनों और यज्ञ में यज्ञ में हो गए द्वापर में विशेष यज्ञ मात्र था और कलो युगे कलयुग में केवल दान में एकम युगे, कलयुग में दान का महत्व है चारयुग में इसलिए त्रेता युग में कर्म का अधिक फैला है वो कर्म प्रधान माना वो भी कलयुग त्रेता युग भी ले सकते ज्ञान कर्म यज्ञ ज्ञान कर्मक तो उसी के अनुसार त्रेता युग भी ले सकते क्योंकि सत्य युग से प्रारंभ हुआ है तो त्रेता युग में कर्मों का ज्यादा विस्तार होगा द्वापर में थोड़ा यज्ञ रहा बाद में नीति चिन्ह के ऊपर आ रहा है एक जो है चरण दान बच गया क्योंकि कोई भी वस्तु सीमा होती है बाले उत्पन्न होती बाद में धीरे धीरे चढ़ोती उसके बाद घटोती त्रेता के बाद ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे नीचे के ऊपर आ रहा है ये सर्कुलेशन है उसका भी हाँ, भोजन भी देके हाँ, तो आप आधा भोजन खाने तक आपको संतोष और उसके बाद नीचे जो आता है तो नीचे आने के बाद तभी जैसा-जैसा जैसा होता है उसमें उब जाते हैं आप जान छुड़ाने का अच्छी वस्तु है ऐसा मान को दस रसगुल्ला खा रहे है पांच रसगुल्ला खाने तक उसको आनंद ज्यादा आ जाएगा और उसके बाद जो खाएंगे ना धीरे धीरे धीरे दस तक और ग्यारह देने से बारह उल्टी करेंगे <laughs> सर्कुल भी होता है ही निकालता का। कुछ नहीं कुछ लोग पचास पचास दो एक तो ये भूमा ही <laughs> अभ्यास <तु> <laughs> नहीं खाते। नहीं, तो नहीं भूमा है भूमा जो है ना तो ये बोल रहे तो संतता नहीं बोलते व्याप्त है तानी, तानी बोल कर्माणी, तानी शब्द से लेना वहाँ से लेना सत्य काम सत्य काम बोल तो सत्य की कामनाशे यहाँ बातचा कर कहेंगे सत्य बोलते कर्म फल की कामनाश हम्म सत्य बोलते कर्म फलम सत्यम तो यदि कर्म की फल चाहते हो आप तो ता कर्माणी आचरता वहन वाय तानी नियतम आचरता वहन वह का मतलब है कर्म फल की आपको अपेक्षा है नियतम नियतम से क्या अर्थ लगाएंगे सततम नित्य नियतम का मतलब कर करेंगे नियतम निरंतरम सत्यम निरंतरम हाँ निरंतर है नियतम निरंतर कभी सत्य बोलते उस कर्म का फल आप चाहते हैं तभी आप निरंतर क्या है तानी आचरता ताचरता उन कर्मों का आप लोग आचरण करें क्यों एस वंत शुक्र क्योंकि दो ही मार्ग है ईशावास्य में बता दिया ईशावास्यम इदम सर्वम उत्तम अधिकारी और यदि आप अधिकारी नहीं है कुर कर्माणी कुर कर्माणी तो क्योंकि अन्यथा पाप से नहीं पा सकते है? पाएगा। ना पाएगा लिप्यते करके तो तो ये ये वह वह बोल सुकृत लोके तुम्हारे लिए सुकृत का मतलब कर्म फल की प्राप्ति अथवा स्वयं किया हुआ कर्म फल की प्राप्ति का दोनों स्वयं किया हुआ दोनों किन्तु यहाँ कर्म लेना शुक्र तो दोनों को बोलते किंतु विशेष रूप से पुण्य कर्म शास्त्र बता रहे हैं ना फल तो ये जो है तुम्हारे लिए जो कर्म फल की प्राप्ति का मार्ग है किसमें लोक में संसार में तुम्हारे लिए कर्म फल की प्राप्ति का यही मार्ग है इसलिए कर्म करते जो तीनों वेदों में में बताया गया, देखिए। रहे सत्यम मंत्र में है ना? तदेता सत्यम, वही ये सत्य है सत्य का अर्थ कर रहे अवित अवित बोलते वित कहते मित्य मांडुके में वैत्य प्रकार वित भाव मांडुक्य में एक वैत्य प्रकरण है मित्यत्व तो का नाम है वैत्यूत्र में भी है, भी वैत्या वैत्या है में वैतु यह वैत है मांडुक्य में अर्थात मिथ्या इसलिए अर्थ कर नही है सत्यम तक तो दिया वो सत्य है अमित नहीं है वह क्या है किम बता रहे मंत्रेशु उसी का अर्थ कर रहे है। है ना मंत्रेशु। आकेशु कर किया। मंत्र का मतलब ऋग्वेद आदि मंत्रों में ऋग्वेद इसलिए बता दिया सबसे पहले ऋग्वेद मानते तो ऋग्वेद है यजुर्वेद है सामववेद आदि सब लेना उनमें तीनों लेना आगे है न कर्माणी मंत्र में है ना कर्माणि उसका अर्थ कर रहे हैं अग्निहोत्रादीन कर्माणी का अर्थ कर रहे हैं अग्निहोत्रादि ये जो अग्निहोत्रादि मतलब आहराहार अग्निहोत्रम जुहियात जैसे आहराहार संध्यमाचरेत ये नित्य कर्म है अग्निहोत्र भी दो प्रकार का होता है अग्नि होत्र, एक नित्य अग्निहोत्र एक काम्य अग्निहोत्र माना है। तो प्रातः और सायंकाल जो आहुति देते हैं है, नित्य है। और नित्य होत्री होता है उसके लिए कभी कभी महीने में अथवा साल आना एक बार करते काम में भी करते बीच में हाँ किसी निमित्त को ले निमित। तो इसीलिए हाँ दोनों बताने अग्निहोत्र आदि नहीं आदि से और भी लेना मंत्रे रेवा प्रकाशितानी ये जो अग्निहोत्रादि जितने भी कर्म है ना वो मंत्रों के द्वारा ही तो वेद में आए हुए मंत्रों के द्वारा ही उसको प्रकाशित है अपने बुद्धि से तो नहीं कर सकते तो मंत्रों ने बताया इस प्रकार ये कर्म करना चाहिए और ये कर्म करने से अमुख फल है करके मंत्रों के द्वारा ही अर्थात मंत्रों में ही प्रकाशित आने बोलते तो प्रतिपादित आने प्रकाशित का मतलब प्रतिपादित ये बात कौन बता रहे कवयो कवय का कर रहे हैं ये मेधावी कौन वशिष्टादयो वशिष्ठादयो ऋषया तो कवयो का अर्थ मेधा तो मेधावी कौन है वशिष्ठादि अतः वशिष्ट आदि ऋषया तो कवया का अर्थ हो गया ऋषया वशिष्ठ आदि बोलते जितने भी उपलक्षण अत्रि है वशिष्ठ जितने भी ऋषि सप्तर्षिषि हाँ आदय लेना तो आगे है ना यानी शब्द आ गया यानी मंत्र में है ना तो यानी का अर्थ कर रहा है यानी वो कर्म का विशेषण है कर्मा यानि कर्माणी तो इसलिए भाषा का उसका अर्थ नहीं कर रहा है सीधा कर्म के साथ जाएगा यानी कर्माण अपन का कर रहे हैं दृष्टवत अर्थात वशिष्ठादी ऋषियों ने ये मंत्रों में जिन कर्मों को जाना साक्षात्कार किया तो दृष्टवंत दृष्टवंत बोलते तो, साक्षात्कार कर सत्यम सत्य है तो सत्य क्यों कहा दिया उसको तो बाह्यकार बता रहे एकांत पुरुषार्थ साधन एकांत पुरुषार्थ साधनत्व क्योंकि एकमात्र ही ये पुरुषार्थ का साधन है जो कर्म है ना ये पुरुषार्थ का एकमात्र साधन है ये कैसा बनेंगे निष्काम यदि कर्म करें आप सकाम नहीं लेना निष्काम यदि कर्म करेंगे आप कर्मयोगी बन जाएंगे तो कर्मयोग के द्वारा अंतकर्ण शुद्ध हो जाएगा तो अंतकर्ण शुद्ध के द्वारा आप परम्परा से होगी पुरुषार्थ का साधन बन जाता तो है ना कर्म निष्काम कर्म का नाम है कर्म योग सकाम कर्म का कर्म भोग होता है वो कर्म भोग माना है क्योंकि सकाम का लक्षण ही वो किया है फलोद्देश ना क्रिया मणा कर्म तो so, फल को उद्देश्य रख के जो कर्म करते हैं वो सकाम कर्म है तो so, फल तो भोग होता है इसलिए सकाम कर्म को भोग माना निष्काम कर्म को योग माना तो इसलिए जो निष्काम कर कर्माशु कौशल है ना उसमें तो इसलिए निष्काम कर और निष्काम कर्मी है उसको कर्मयोगी कहा गया वही क्या है कर्म कर्मयोगी होगा तो कर्मयोगी भी जिज्ञासु के अंतर्भूत ही माना जाता है कर्मयोगी है ना उसको भी जिज्ञासु में ही माना जाता है क्योंकि पामर तो होगा नहीं पामर मतलब बोल तो बस केवल विषय मिले भोग करे बस विषयों को पाकर मरने वाले वो पामर है पामर तो है ही नहीं चारवक नहीं विषय भी नहीं है वो विषय में आएंगे सकामी आएंगे शास्त्र कर्म करने वाले सकामी सकामी जो है विषय में आएंगे अरे निष्काम है जिज्ञासु तो इसलिए वहाँ जिज्ञासु को भी आपको भेद करना पड़ेगा उत्तम मध्यम अधम जो तो श्रवण मनन के द्वारा ध्यान योग में प्रवृत्त हो रहा है श्रवण मननादि ये उत्तम जिज्ञासा और उपासना में जो प्रवृत्त हो रहा है ध्यान योग में ये मध्यम जिज्ञासा और निष्काम कर्म के द्वारा कर्म योग में प्रवृत्त हो रहा है ये अदम जिज्ञासा तो कर्म योग हो गया अदम जिज्ञास ध्यान योग हो गया मध्यम जिज्ञास हो ज्ञान योग हो गया उत्तम नहीं तो ये कर्म कर्मयोगी को कहां तो कह रहा कि है ना है। चारों में किसी किसे किसी पड़ेगा मुक्त तो है ही नहीं।, नहीं पामर भी नहीं है विषय भी नहीं इसलिए जिज्ञासु कांत तो इसलिए हम बता है, एकांत बोल रहा है, एकांत पुरुषार्थ साधनत्वात् एकांत का मतलब है अर्थात तो एकमात्र आंत बोल एक अंत बोलते मात्र पुरुषार्थ का साधन होने से ये कर्मों को करो बोल रहा। एक साधनवात्म आगे ना तानी तानी ना। तानी ऊपर आ गए ना कर्मा वेद भी तानी तानी भीता वेद विहितानि विहिता ऋषि दृष्टानि दो विशेषण है वेद के द्वारा विहित भी, भी, भी है और ऋषि के द्वारा दृष्ट भी है दोनों ऐसे जो कर्म है वेद विहितानि ऋषि दृष्टानि कर्माणी ये ताने का अर्थ किया त्रेतायाम मंत्र मैंने त्रेतायाम उसका अंत कर देखिए योग लक्षणायाम त्रय मतलब तीन वेद तो त्रयी संयोग तो तीन वेद का संयोग रूप संबंध हाँ कौन है हौत्रा अद्वर्यु उद्गाता हौत्रा मतलब ऋग्वेद संबंध है ऋग्वेद संबंधी कर्म करने वाले को हौत्रा कहते है तो उसका नाम है होता होता कहते को होता कहते और ऋग्वेद विहित कर्म का नाम हौत्रा देखिये होता है पृथ्वी का नाम होगा और ऋग्वेद विहित जो कर्म करने वो हौत्रा होगा क्योंकि होता के द्वारा कर रहे इसलिए हौत्रा हो गया और यजुर्वेद उक्त है वो अद्वर्य है सामवेद विहित है औदगात्रा उद्गाता है सामवेद का ऋतवी का नाम और सामवेद संबंधी जो कर्म है वो औ क्योंकि उद्गाता के द्वारा किया जाने वाले कर्म तीन उद्गात्रा तो अद्वर्य औ प्रकार हाँ, कर्म को आद्वर्य कहा है उसका करने वाला कर्म उसको बोल दिया उसको उद्गाता कहते उस उद्गाता के द्वारा जो कर्म हो रहा है ऐसे जो प्रकार भेद उनको हाँ रित्विक नाम और अधिक कर्म है उसका नाम है आदवर्य वाहन होने वाले संपन्न होने वाला, संपन वाला तत्सम्बन्धी जो कर्म है उसका नाम है आदवर्य वे तीन कर्म हो गए तो प्रकार आयाम इस प्रकार अवघात्री जिसके प्रकार भेद है प्रक प्रकारयाम अधि अधिकरणभूतायाम प्रकार और उस अधिकरण भूत इनका तो ऐसे जो त्रय संबंध है उनमें तो कहने का तात्पर्य है तीन वेद के जो कर्म करने वाले उद्घाता होता इनके द्वारा ये सारे कर्म क्या है फैले विस्तार हुए बहुदा बोल तो बहु प्रकारम मंत्र में है ना बहुदा बहुदा है बहु प्रकार तो प्रत्यय होता है ना ये प्रकार में। प्रकार अर्थ में प्रकारे धा प्रकार प्रत्यय होता है प्रकार धा तो इसीलिए प्रकार अर्थ में धा प्रत्यय प्रकार एक सूत्र है जिससे धा होता है बहुधा बोल तो बहु प्रकारम संततानि मंत्र में है ना संततानी ऊपर है ना संततानि उसका अर्थ कर रहे प्रवृत्तानि प्रवृत्ता यद्यपि संतता बोलते फैले हुए अर्थ होता है किन्तु यहाँ प्रवृत्त हुए है अर्थात इस प्रकार त्रेता में त्रेताम बोलते इन तीनों के साथ संबंध रखने वाले वेदत्रय अनेक प्रकार से बहुधा बोलते अनेक प्रकार संतत बोल तो प्रवृत्त हुई है एक अर्थ होगा अथवा सीधा युग पर रख ले रहे भाष्यकार वेद त्रय ले वेद त्रय संबंध इनमें फैले वेद त्रय संबंध रखने वाले है ना कर्म इनमें अथवा दूसरा अर्थ कर्मी भी क्रियामाणानी त्रेतायाम त्रेतायाम क्रियमाणानी कर्मी भी अथवा जो कर्मी है कर्मठ है उनके द्वारा करने वाले कर्म हैं ये त्रेतायुग में बहुत प्रवृत्त हैं तो क्योंकि मैं बताया तो पुराण में कहा दिया है सत्ययुग में तप कृते और तपह कृत तप कृते प्रशंसा युग में तप की प्रशंसा की और त्रेतायाम त्रेतायाँ ज्ञानकर्म त्रेता में ज्ञान और कर्म ज्ञान और कर्म दो अलग माने ज्ञान और कर्म तो दो अलग अलग ज्ञान मतलब तो उपासना और कर्म का विशेषण तो उसमें तप मात्र था ना या ज्ञान और कर्म उपासना और कर्म विशेष फैल गए और द्वापर में यज्ञ मेवा ज्ञान छूट गया यज्ञ मेवा देव शब्द यज्ञ प्रदान हो गया यज्ञ में और कलियुग में दान में एकम कलो युगे कलयुग में दान ऐसा किया तो मतलब सत्ययुग में तप प्रदान है और त्रेता में ज्ञान कर्म प्रदान हो गया और द्वापर में केवल यज्ञ ही यज्ञ प्रदान हो गया और कलयुग में दान प्रदान इसलिए त्रेता में ज़्यादा विस्तार हो गया कर्म का ये भी आप देखिए युगे प्रायश प्रवर्तन अतो हो आगे बता रहा तो बोल दो अस्मात्णा यूयम बोल आप लोग यूयम ता नहीं आचरता इसलिए तुम उन कर्मों को आचरता आचार्य बोलते आचरण करो उनका अनुष्ठान करो आचरण बोलते अनुष्ठान करो उसी का कर रहे है आज्ञार्थ में है ये हाँ क्योंकि पाप से बचने के लिए कोई रास्ता है नहीं या तो ईश्वश में जाइए उसमें यदि नहीं गए तो बस यही आचरता करते कर निर्भरता नियतम ऐसा नहीं एक दिन किया दूसरे दिन छोड़ना नहीं नियतम बोलते नित्यम सदा सत्य काम कैसा सत्य काम सत्य काम करते कर यथाभूत कर्म फल काम ये सत्य काम करते कर। बोल तो यथार्थ कर्म फल के प्राप्ति की इच्छा वाले कर्म फल की प्राप्ति हो तभी करेंगे ना सत्य होगा उस फल आ, की भाषा कर यता यथाभूता कर्म फल कामा संता अर्थात यथार्थ जो यथार्थ तो वास्तव में जो कर्म फलभूत यदि आपके अंदर इच्छा है कर्म फल की इच्छा वाले यदि है तभी आचार्य करें ऐसा ऐसा मतलब यही कर्म वो बोलते तो युष्माक पंत मार्ग किसके लिए शुक्र स्वयं निर्वर्तितस्य तय कर्मियों के लिए हाँ स्वयं जो आपने संपादन किया ना पुण्य कर्म उनके लिए लोके बोलते तो संसार में यही एक मार्ग है और कोई मार्ग है नहीं तो लोक का एक अर्थ कर रहे फल निमित्त लोक के दृश्यते भुज्यते थे कर्मफल लोक का सीधा अर्थ कर रहे कर्मफल या तो लोक में एक ही मार्ग है अथवा लोक का अर्थ कर रहे हैं कर्म परक ले दूसरा अर्थ ये कैसा तो बोलते फल निमित्तम लोक दृश्य किया कर्म फल के निमित्त से भोग किया जाए फल के निमित्त से ना स्वामी हाँ। फल के लोक में हाँ, माने जिसमें भोग किया जाए हाँ, ये सप्तमी का है ना हाँ। संसार में आपको यही एक कर्म के लिए कार्य बताए अथवा लोग सीधा कर्म फल पर भी लोग हाँ। तो वहाँ ईश्यवास्य में भी किया भाष्यकार ने ईश्वास्य है ना प्रथम वहाँ भी अर्थ किया तो इसलिए यहाँ तो मतलब तो तो फल के निमित्त से लोकित मतलब दृष्ट अथवा भोग के अर्थ किया लोक्य थे कर्म अनुभूज कर्म फल लोकाय उच्यते तदर्थम कर्मफल के लिए अर्थ हो गया तत्तया मतलब कर्मफल के प्राप्ति के लिए ऐसा मार्ग कर्म फल प्राप्ति के लिए आपको यही मार्ग है, है। यही रास्ता है दूसरा कोई है ही नहीं यानी ये तानी अग्निहोत्रादीनी ये जितने भी जो अग्निहोत्रादि कर्म है ना विशेष रूप से यहाँ काम में नहीं है नित्य लेना त्रयाम विहितानी, त्रयाम बोल तीन नो नो वेद नो में।, में विदान किए है कर्माणी तानी एस पंत बस एक पाप से बचने के लिए मार्ग शास्त्रीय मार्ग को हाँ मतलब ऊपर से जोड़ दीजिए अंत बोल दो तो पाप से बचने के लिए एक ही मार्ग है शास्त्रीय मार। अवश्य फल प्राप्ति साधन और ये क्या है अवश्य फल प्राप्ति का साधन भी यदि आप संसार का फल चाहते हैं उसके लिए भी और अंतकरण शुद्ध द्वारा ब्रह्म फल को चाहते हैं उसके लिए भी साधन उसके लिए नित्य हो जाएगा उसके लिए काम्य होगा ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमश पूर्व पूर्णमे वास्वी ओम शांति शांति शांति